एक वर्ष तक अगर ईश्वर प्राप्ति में लग जाए तो चार चार घंटे खाली जब करना है ओंकार का एक वर्ष के अंदर परमात्मा प्रकाशित हो जाते छुपे हुए और परमात्मा तो है केवल जैसे बोरिंग करते तो पानी प्रकट हो जाता है तो पानी तो पहले था खाली कंकड़ और मिट्टी हटे ऐसे ही वो शरीर को मैं माने और संसार से सुख लेने की गंदी आदत मिट जाए और भगवत सुख और भगवत ज्ञान और भगवत सामर्थ्य प्रकट होने लगता है फिर वहां एक गलती होती है कि मेरे में सामर्थ्य आ गया मैं जो बा चाह ऐसा हो गया मैं तो ढेला विद्यार्थी था अब तीस लाख की नौकरी मिल गई मैं तो ढेला बिजनेसमैन था अब अच्छा बिजनेसमैन हो गया अब मैं तो ऐसी थी और पति मेरे को देख के डांटते थे अभी तो मेरी बात मान के बिजनेस करते बाबू आपकी दया हो गई लेकिन बेटी ये तो कुछ भी नहीं है चरे और आगे बढ़ो शिकागो में जिनको दीक्षा लेने के बाद लाभ हुआ है वे हाथ ऊपर करो मंत्र दीक्षा लेने से लो ऐसा सभी ने हाथ पर लगभग एक बंदे ने नहीं किए दीक्षा नहीं लिया दो ठीक है तुमने भी किया सेटर वाला हाँ ठीक तो ये लाभ होते हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप तो ये लाभ लिए हैं लेकिन इस लाभ से भी और खजाना है मेरे पास बहु छे बहू आ तो सिंपल छे जरा शक्कर की बोरी का जरा सा सिंपल है बोरियां तो अभी पैक करिए वो जो उस जरा से दाने सारे विश्व को इतना सुख दे रहे हैं अगर मेरा ये देवी कार्य कोई संभालने वाले आ जाए तो सारे विश्व को जिस चीज की जरूरत है वो खजाना मेरे पास पड़ा है शरीर स्वास्थ्य कौन नहीं चाहता है सब चाहते मन की प्रसन्नता कौन नहीं चाहता है सब चाहते बुद्धि में दिव्य प्रकाश दिव्य ज्ञान कौन नहीं चाहता है सब चाहते और बिना मेहनत के सब खजाना मिल जाए कौन नहीं चाहता है सब चाहते वो अपने पास है लोग कैसी भी बीमारियां हैं सीधे सो गए आप और लेटरिन जाने की जगह को संकोचा और स्तृत किया पचास साठ बार वात वित कफ तीनों बीमारियों के जो बीज हैं वायु से अस्सी प्रकार की बीमारियां होती पित्त से बत्तीस प्रकार की बीमारियां होती कफ से बीस प्रकार की बीमारियां होती है सब गायब लो फिर रवि शक्ति और प्राण शक्ति उस प्रिंसिपल को समझ लो कहीं बीमारी है तो वहां प्राण भेजे श्वास और संकल्प किया और फिर मार के उसको निकाला इससे भी निरूपता होती मेरी आंखें तिरछी हो गई थी और पालसी मलेरिया मिटाने के लिए जो डोज दिए डॉक्टरों ने बिचारों ने वो डोज इतने भारी हैवी देते थे कि जाके फिर रोते थे कि अब गए महाराज बापू अब गए हमारे हाथ से ऐसा होगा तो फिर मेरे कान खराब हो गए थे लीवर खराब हो गई थी किडनी खराब हो गई थी जोडस हो गया था और इतना साइड इफेक्ट हुआ कि आंख तो एकदम बाडी हो गई थी तिरछी हो गई थी बाडा ने बे देखा है हमको चांद और ये सब दो दो दिखते थे और आपने हमारा पहले का चित्र देखा होगा बीमारी से जब उठे थे तो आंखें तिरछी थी तो ये संभव ही नहीं था अंग्रेजी दवाओं के द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा संभव ही नहीं था तो मैंने सोचा ये आंखें ठीक कैसे हो खाली सोचा और आ गई टेक्निक हाथ की हथेडी को रगड़ मारो और फिर दोनों आंखों पर रख दो आंखों के रोक गए मिलाओ और नेत्र बिंदु की आइडिया आ गई और नेत्र बिंदु से मेरे को फायदा हुआ तो कितने लाख साठ लाख अस्सी लाख कितने लाख बट गए नेत्र बिंदु और जिनको मिलते उनको फायदा होता है मेरी आंखे तो ठीक हो गई लेकिन उस खुशी में मैंने नेत्र बिंदु प्लांट डलवाया और फ्री में नेत्र बिंदु बांटते तो ये कौन सी लेबोरेटरी में मैं सीखने गया था कौन से स्कूल कॉलेज से मैं कोर्स सीखने गया और फार्मूला सीखने गया कुछ नहीं ये फार्मूला अगर किसी को दूं तो करोड़ों रुपया कमा सकता है हर महीने ऐसा है नेत्रबिंदु बिंदु का पावर अरे अट्ठाईस रुपये पचास पैसे इसका मूल्य लेकिन उस पर क्रॉस लगा दिया बिना मूल्य तो वही ऐसा करके किसी ने बनाया और नकली व्यक्ति 28 रुपए में नेत्रबिंदु बांटने लग गया बेचने लग गया नकली नेत्रबिंदु। आपने असली तो फ्री में मिलते और नकली 28 में बिकने लग गए आश्रम के नाम से तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात है क्या है आप भगवान को पा सकते आप में यही योग्यता पैसा कमा लिया तो क्या हो गया वाहवाही हो गई तो क्या हो गया डॉलर मिल गया तो क्या हो गया आखिर सब आदि बहुत ही उन्नति है आप अपनी उन्नति करो तो अपनी उन्नति का इरादा कर लो कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है एक बात कर्ता अपना मान्यता बदलने से सबकरण ठीक हो जाएगा बोले मन भगवान में नहीं लगता क्यों लगेगा आप तो लगे संसार में और मन लगे भगवान में होगा नहीं आप भगवान में लगो मन अपने आप लगेगा लो मन बड़ा चंचल है क्या चंचल नहीं धरती चंचल है पानी चंचल है हवाएं चंचल है विद्युत की बिजली भी, भी चंचल है सब चंचल है तो मन चंचल हुआ तो क्या है लेकिन चंचल है उसके साथ साथ मन बड़ा सज्जन भी है अगर आप भगवान को चाहते और भगवत रस चखाते हो तो भगवान से मिलाने का काम भी मन करता है और संसार को महत्व तो देते हो तो भटकाने का काम भी मन करता है इसलिए भगवान ने कहा कि मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है मन एवं मनुष्य कारणम बंध मोक्ष आत्मे वत्मन बंध हो आत्मेपुरात्मा मन आपका मित्र है अगर उसको आत्मा परमात्मा में लगाते हो अगर संसार का सुख खोजने में लगाते हो और सुखी होने में लगाते हो संसार में तो वही मन आपको तबाह कर देता है। राजा अंद्र गौर क्रिकेट बन गए राजा अज गोग महाराज बन गए सांप जिसके नाम से भारत नाम पड़ा अजनाब वो भारत हिरण का चिंतन करते करते दूसरे जन्म में हिरण बन गए तो आप भगवान को पाना है और भगवान मेरे आत्मा होकर बैठे तो आत्मीय संबंध करके भगवत प्राप्ति का इरादा बना दो तो एक होता है साधन करना और दूसरा होता है होना जैसे नौकरी हो रही है श्वास हो, हो रहा है भोजन पच रहा है खून बह रहा है ये हो रहा है तो आपको मेहनत नहीं पड़ती ऐसे आप भगवान को पाने का लक्ष्य बना लोगे तो फिर साधन होने लगेगा सुमरन होने लगेगा किसी लड़की ने अथवा लड़के ने किसी को पसंद कर लिया फिर उनको चिंतन करना नहीं पड़ता है लवर लवरिया अपने आप उनका चिंतन होता है उनको भगाना नहीं पड़ता है लवर लवरियों को अपने आप भाग जाते माँ बाप ना बोले तभी भी कैसे मौका करके फोन से बात कर लेते और उनको तो फोन चाहिए और छुप के बात करे आप तो खुले में ही बात करो मेरा वालू रा ज्या ज्या नजर मरी ठरे याद भरी छे भूली जवा लाखो किताब नो बने जो एक आपनी। दी, दी उगा ने तारा मूबाड़ इरादा पक्का कर लो बस ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का फिर अपने जीवन में कोई नियम रख दो कम से कम हजार बार भगवान नाम तो लेंगे और फिर चार मिनट मुख से भगवान का नाम जपेंगे दो मिनट कंठ से जपेंगे दो मिनट हृदय से जपेंगे और दो मिनट विश्रांति पाएंगे ये नया साधन है इससे भी बहुत तेजी से कल्याण होगा माला हो गई ग्रह से शांति से जपेंगे से दो चार मिनट फिर कंठ से जब फिर हृदय से जब फिर कुछ नहीं करेगा भी जब थे बैठे विश्रांति मिलेगी बुद्धि में सामर्थ्य आएगा मन को रस देने की धारा बनेगी इंद्रियों का आकर्षण कम हो जाएगा अकेले में आप रस में हो सकते हैं, घर में रस नहीं आता नहीं तो पड़ोस में लटार मारने जाती हमला बनायू है घर में रस नहीं आता है, तो जाते हैं पड़ोस में इंडिया में तो ऐसा होता था वहां तो अब दूर दूर, दूर, दूर हाउस है इंडियन लोगों का तो वनलाओं फोन कर छे, चा जय चालतू पर ते मजा न फोन करो थे ले, मजा लेवा माटे। आप ऑफिस में मजा नहीं आया तो चलो उसको फोन करो उसको फोन करो अपने अंदर की मजा की कमी होती इसलिए मजा के लिए बाहर फाफा मारते बोलो क्या ख्याल है तो अपने आप में तृप्त रहो फिर बाहर अगर व्यवहार करना पड़ता है तो दूसरों के मंगल के लिए आप कर देते दूसरों से मजा लेने के लिए फोन करना या बात करना यह संसार है और दूसरों के मंगल के लिए कभी फोन कर दिया या हमने बात कर ली कोई संस्था के कोई गौशाला को के तो अलग बात है सुख लेने के लिए किसी को याद करना तो आपका सुख स्वरूप का अभी खजाना खुला नहीं सुख लेने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं सुख स्वरूप मेरा आत्मा है आओ आनंद ओम शांति में गिनती लगा दे शांत आत्मा तो तीन प्रकार का ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि तक का ज्ञान और वास्तविक ज्ञान इंद्रिया बदल जाती मन बदल जाता है बुद्धि बदल जाती फिर भी जो नहीं बदलता है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान को बोलते हैं आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान शरीर को फैसिलिटी देता है लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान जीवात्मा को परमात्मा के सुख सामर्थ्य और ज्ञान से मिला देता है ज्ञान विज्ञान तप्त आत्मा कूटस्तो विजितेन्द्रिया युक्ता उच्चते योगी समलोष्टा समकांचना फिर लोहा भी देखेगा कि यह भी इधर है सोना भी देखेगा इधर क्या तो लोहे का उपयोग लोहे का दाम करोगे सोने का करोगे लेकिन अंदर से आपको लगेगा कि सब बधु सार ठीक है वाह चले बड़ा हाउस होगा तो भी ठीक है स्मॉल होगा तो ठीक है मगर ठीक है जैसे ठीक मरते समय है राख सबकी एक हो जाएगी कोई बड़े हाउस में रहता है और बड़ी जॉब करता है उसकी भी राख ऐसी और छोटी जॉब करता और छोटे स्माल हाउस में रहता उसकी भी राख एक चीज मिटने वाले शरीर को सुविधा ज्यादा मिली और कम मिली इसमें क्या बड़ी बात है सनो फूला तो फॉर सके मारी पास है थ्री मिलियन डॉलर टेन मिलियन वन बिलियन क्या तो वादन ट्रिलियन वा है कहीं ना ले गया तो तारो लोह ले मिलियन हाफ मिलियन, टू मिल तो पांच मोटल खोपरी खाली मोटल वाला होर तो करो शिकागो में कोई मोटल वाला बेटा है तो हाथ पर करो कोई नहीं जॉब वाले बिचारे आ मोटल थी मार आ जॉब थे है तो शरीर ना शु थ गणित हर रोज रात को वो दुकान वाला देखता कि कितना बिजनेस हुआ कितना मुनाफा हुआ आप रोज का शरीर का इतना हुआ लेकिन मेरा अपना कितना हुआ मैं जब के कर मौन के रह स्मृति के राखी शास्त्रवांची ने चुप के नारायण स्तुति में केबाय गणित नश्वर पैसे का का तो हिसाब रखते हैं बैंक बैलेंस बनाते और पता ही नहीं डाबो पग मुकू तार बोलू जमणो पग मुकू ए राम भगवान बोलू छूम समझी जजो बदा चार चाराणी टिकट चलती थी पच्ची पैसा रामलीला टिकट जूनी बात जय डाबो पग मुकू तारोल बेटो भागी हनुमान तो। बे तो बुट्टी पे तो आठ दाड़ा नो पगार लाइ पे लागे हमें हनुमान कोई दाड़े <laughs> <laughs> नारायण हरी नारायण हरी तो रवि शक्ति प्राण शक्ति ऐसे दो प्रकार के मंत्र है चंद्र तत्व को और सूर्य तत्व को जागृत करे तो अपने शरीर में बीमारी क्यों होती है या तो चंद्र अंश बढ़ गया है या तो घट गया है या तो सूर्य अंश घट गया बढ़ गया निश्चित से दूसरी बीमारी होती है। तो उनको बैलेंस करने वाला एक मंत्र है और वो पर्व के दिन जप जाता है कल पर्व चालीस बार जब करो खाली चालीस बार तो वो मंत्र पे आपका अधिकार हो जाएगा और दूसरा मंत्र है दो सो बार दो माला जब करो तो सूर्य मंत्र पे अधिकार हो जाएगा तो ये दोनों मंत्र आरोग्य के लिए इतने अच्छे हैं कि वो मंत्र जब कर किसी को पानी दो तो उसको भी फायदा होगा जो गर्मी से उत्पन्न रोग होते है सूर्य तत्वों में विकृति ज्यादा खून आना घाव भरना नहीं ज्यादा गुस्सा आना मासिक ज्यादा आना वो गर्मी संबंधी जो बीमारी उसको मिटाने का मंत्र है और फिर कफ संबंधी जो बीमारी दम्मा है थकान है जोडस से फलाना है ढीगड़ा है वायु संबंधी बीमारी वो चंद्र मंत्र से ठीक हो जाती है फलाणा हुआ लेकिन ये मंत्र को थोड़ा सिद्ध करना पड़ेगा कल उत्तरायण है भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण का इंतजार किया था उत्तरायण के पर्व का मंगल में दिवस है कल ओम चंद्रो में चंद्रमसान रोगान रोगा औषधीनाथा वै नम ओं स्वत्मा संबंधीना सर्वे तत् सर्व रोगान क्षमया तद्रेव पातया पात ये मैं ऋषि प्रसाद में छपवा भी दूंगा और पर्वत आते रहते कई पर्व आएंगे अच्छे दिन आएंगे शांतिम भवा चोदभाव योद्भवाया गर्मी से उत्पन्न रोग जो है कायस कायस सबनी रोग बुद्धि विक्षिप्त हो जाए उन्माद हो जाए गणपण आ जाए वो सब ठीक हो जाए इस मंत्र से दुर्बोधा पीड़िता दृष्टि रोग आंखों की तकलीफ अग्नि तत्व की वैषमता से उपलब्ध होते ही है उसको 40 बार जब करने से अमावस्या की रात को जब करते तो यह मंत्र सिद्ध हो जाए लेकिन ये सब शरीर तक है आप तक बीमारी नहीं पहुंचती पक्का रखो तो बीमारी का प्रभाव कम होगा आप तक दुख नहीं पहुंचता है मन बुद्धि तक पहुंचता है तो आप दुख से थोड़े निर्लेप रहोगे श्री कृष्ण का योग अपने जीवन में अपनाओ सुखम वाह यदि वा दुखम सहयोगी परमो में था आप सुख से संबंध कट रखो दुःख से संबंध कट रखो सुख और दुख आने जाने वाले और मेरा आत्मा परमात्मा रहने वाला है उसकी स्मृति बढ़ा दो और ऐसी प्रीतिपूर्वक स्मृति बढ़ा दो कि भगवान को अनायास ही आपके बुद्धि में अपना योग देने का रुच जच जाए बचता हम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योग तुम प्रीतिपूर्वक स्मरण सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो हले नव जीव वाहठ पहले जीव से ओठ से करो फिर थोड़ा शांत सुमरण करते करते चुप आनंद आनंद आएगा शांति आनंद माधुर्य तुम ब्रह्म स्वरूप हो तुम जगत की उत्पत्ति स्थिति पर लय के कारण तुम सुख दुख के दृष्टा हो तुम साक्षी हो तुम तो मेरे गुरु के हृदय में प्रकट हुए हो तुम तो मेरे हृदय में भी ए तो में हो महाराज गुरु कृपा तुम मेरे जाय में स्थित हो ए ए कृपा जा एक एक नाम के साथ भगवान के गुण लीला और सामर्थ्य का संबंध है जैसे टेलीफोन के नंबर कंट्री एरिया कोड होते हैं ऐसे भगवान के एक एक नाम से उनके गुण लीला सामर्थ्य साधक में जागृत होता है ओंकार मंत्र का अपना प्रभाव है हरि ओम का अपना प्रभाव है राम राम का अपना प्रभाव है ओम शांति अथवा ओम गुरु का अपना प्रभाव है तो ये सारे प्रभावशाली मंत्रों का चिंतन करते करते बीच में निश्चिंत होते जाओ सरल उपाय मैं तो योग तो मैंने बहुत पापड़ में ले कई प्रकार का मैंने किया है लेकिन आप लोगों के लिए जो बढ़िया बढ़िया है सार सार वो मैं बताता हूं जो आप कर सकते नारायण नारायण तो क्या करना है कि पक्का इरादा कर लो कि ये शरीर कितना भी कुछ मिलेगा ये पर का विकास है और स्व का विकास है परमात्मा प्राप्ति में बस इस प्रिंसिपल से बहुत आसानी हो जाएगी दुखों को सदा के लिए विदाई देने में और सुख को बराबर अपने आत्म रूप में प्रकट करने में खाली इतना सिद्धांत फेरा फिरने में क्या देर लगती है मैं इसका पति हूं अब मैंने कभी नारायण की मां के लिए माला नहीं घुमाई कि ये मेरी पत्नी है ये मेरी पत्नी है और उसने कभी नहीं बोला कि बापू मेरे पति है पति है तो है समझ गए बस ऐसे आप समझ जाओ और मारवाड़ में बहन भाई लड़ते हैं तो मां बोलती है अरे बेटा छोरे रे मत के तो पराए घर जाएगी मतलब वो अपनी नहीं है शादी होगी पराए घर जाएगी ऐसे ये अपना नहीं है ये तो शमशान में पराए घर जाएगा ये मानने में आपको क्या जोर था मरु नाम, hmm. नाम, नाम, नाम जीवी बेहन तारू नाम ना मड़ी तारू नाम दीक्री आ बद मू नाम, नाम ना जा ये तो पराया जावा है पर घर जाएगा शमशान में बोले दीकर मारी छियां मेरी बेटी जमायों की डिपॉजिट, बेटे बउरों की डिपॉजिट और शरीर शमशान की डिपॉजिट और आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है ये प्रिंसिपल समझ लो मान लो बस इसको बराबर न मना लो ऐसा समझ के फिर ध्यान भजन करो फिर नारायण स्तुति पढ़ो फिर बापू के साथ ये गुरु के साथ एकटक देखो फिर देखो शिकागो कितना दूर है और बापू कितना नजीक है शिकागो में बापू का दर्शन होता है स्वप्न में बापू से बातचीत भी होती है जिसको दर्शन होता है बातचीत होती है हाथ ऊपर करो ईमानदारी से देख ले व्यापक ब्रह्म हो जाओगे आप फिर देश की दूरी नहीं रहेगी समय की दूरी नहीं रहेगी ये दिन है इधर रात है नहीं एक में अनेक है तरंग अपने को तरंग मानती है तो तुच्छ है लेकिन तरंग अपने को पानी जानती है तो फिर उसमें सब स्टीमर घूम रहे ऐसे जीव अपने को आत्मा ब्रह्म जानता है तो व्यापक हो जाता है उसका बल सामर्थ्य योग्यता सब बहुत कुछ का जाना है रोज का एक करोड़ डॉलर मिले न तो भी इतना फायदा नहीं होता जितना मेरे को है लॉ डॉलर हाँ एक करोड़ रुपीस नहीं हूं पिस्तालीस करोड़ रुपीस दर हो मरता है तो भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना मेरे को सुख मिलता है इतना ज्ञान प्रगट नहीं होता जितना मेरे को होता है बोलो नो डाउट इन इट डाउट छे तुमने नोट श्योर लगे लागे पर थोड़ा थोड़ा लागे एक्सपीरियंस करी करो दुख आ जाए तो देख लो सुख आए तो देख लो ऐसी चिंता तो देखो क्रोध आया तब भी देखो कि क्रोध आया है फिर क्रोध को गर्जना के रूप में बदलो हम भी ऐसे डांट चढ़ाते कि सब थर जाते लेकिन दिल में किसी का बुरा भी नहीं करते और अपना दिल जलाते नहीं एक होती है गर्जना दूसरा होता है क्रोध क्रोधी तो अपना और दूसरे का बिगाड़ देता है और गर्जना वाला अपना और दूसरे का उन्नति कर लेता है। रंगमंच पे कितना क्रोध करते तो क्या हृदय जलता है क्या रंगमंच पे कितना लाव दिखाते हुँँँगा? क्या कामी होते क्या रंगमंच पे कितना भिखारी वेड़ा दिखाते क्या सचमुच भिखमंगी बनते है क्या ऐसे संसार में रहो नाट्यशाला और भगवान में रहो सचमुच में बस ये संसार का व्यवहार जैसे नाट्यशाला का पाठ अदा करते ऐसे बेटा आ जाएगा नहीं तो मैं बोलूंगा बेटा पत्नी को बोलूंगा पत्नी लेकिन अंदर समझता हूँ कि अरे ओम तत्सत बीजू बधु गप सप ले कौन बेटा कौन पत्नी कौन पति आ बधू चला चली का मेला है आए अकेले जाए अकेले तो कभी कभी रहा करो अकेले में ओम एकांतवास खाना पीना सुनना अल्प शनिवार की रात को बैठ जाओ अपने कमरे में अमेरिका में तो हाउस भी अच्छे है अपने घर में भी जा शनिवार रात को निर्णय करो रविवार सुबह कमरे में चले जाओ शास्त्र पढ़ो जब करो हल्पा हर लेटो बैठो फिर सोमवार सुबह निकलो आ, एक दिन का चौबीस घंटे का कंटिन्यूटी जो है ना बहुत उन्नति कर दी नारायण नारायण नारायण और ऐसी उन्नति में रस आ गया ना तो फिर व्यवहार में भी बार बार मन उधर जाएगा और असली रस बढ़ता जाएगा नस, नकली रस छूटा जाएगा फिर तो आपके संकल्प में बड़ा बल आ जाएगा हमारे पृथ्वी मंडल में जो हमारा दिन होता है और रात होती कुछ ऊंचाइयों पे जो लोक है हमारे पंद्रह दिन की रात और हमारे पंद्रह दिन का दिन होता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पंद्रह दिन हमारे जो शुक्ल पक्ष है वो उधर के दिवस माना जाता है और जो कृष्ण पक्ष है वो उस लोक की रात मानी जाती है और भौगोलिक ढंग से और ऊपर के लोकलोक -लोक अंतरों का वर्णन आता है उपनिषदों में तो षड मास उतर आएगा छ महीने का दिन और छ महीने की रात हमारे छह महीने बीतते हैं तो वहां दिन होता है और दूसरे कृष्ण पक्ष के छह महीने छह महीने दूसरे हमारे बीते दक्षिणायन के तो वहां रात होती है अब गीता में भी वर्णन आता है उत्तरायण दक्षिणायन का और भीष्मी ने भी उत्तरायण में अपना किले अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया आदित्याम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविमानी नक्षत्राणाम अहम शशि मैं आदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में मैं किरणों वाला सूर्य हूं और मैं समस्त मरुतों का जो तेज और नक्षत्रों का जो आधिपति चंद्रमा है वो मैं हूं अर्थात जहा जहा विशेषता है वहां को देख मेरे को समझ मेरे को स्वीकार कर तद रमणीय चराणाम अभ्यास हो यह तो रमण्याम योनि मध्य छांदों के उपनिषद में आता है कि जो अच्छा कार्य करते हैं अच्छा चिंतन करते हैं उनके अच्छे स्वभाव होने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है मन भी अच्छा रहता है और भोग भी अच्छे मिलते और विचार भी अच्छे ही मिलते हैं जिनके बुरे कर्म हैं, बुरे विचार हैं बुरा चिंतन है उनको भोग भी बुरे मिलते हैं, शराब कबाब तमसी लहसुन प्याज बासी आदि भोग भी उन्हें रुचते और मिलते हैं। और दोस्त भी ऐसे ही मिलते हैं और फिर स्वभाव भी ऐसा बनता और गति भी ऐसी हो जाती है। और जिनको अच्छे लोग मिलते हैं वे चाहे राजा भी बन जाते हैं तभी भी उनको अच्छे लोग और अच्छे स्वभाव का विशेष प्रसाद मिलता है राजे तो कई हो गए कच्छ के प्रथम राजा विजय उनके जीवन में भगवान सूर्य के अस्तित्व का दया का प्रभाव प्रकट हुआ तब जब कच्छ में कच्छ की राजधानी भुज में किसान ने साहूकार से ऋण लिया था और उस समय का राजा था श्री देवसल जी प्रथम राजा देवसल जी दूसरे भी हो गए तो देवसल जी के यहां दोपहर के समय एक चीख पड़ी कि अंधा गरीब मारा जा रहा है पीड़ा जा रहा है आपके द्वार पे पुकार लगाता। था बात ऐसी थी कि साहूकार से उसने एक हजार रुपए लिए थे आज के जमाने में समझ लो सौ हजार लाख रुपया चांदी का रुपया एक रुपया माना जाता था और साहूकार को उसने चुका भी दिए थे लेकिन चुकाने वाला किसान न चुकाने की रसीद थी उसके पास न कोई गवाह था और साहूकार ने जाकर कोर्ट कचेरी का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट कचेरी ने आदेश दे दिया कि साहूकार को हजा, हजार रूपए दे दिए जाए अब वो किसान आक्रांत करता हुआ दोपहर के समय राजदरबार से दूर राजा के महल के करीब आकर अपना पुकार लगाता है। देवश्राजी ने गैलरी में खड़े होकर देखा बोले पूछा क्या बात है तो किस सच्चाई थी सज्जनता थी इसलिए राजा की सच्चाई और सज्जनता भी राजा को वहां रोक रखती है दिल सजा ने सारी बात सुनी और वो फाइल अपने पास मंगवाई और फाइल पढ़ी फाइल में तो हजार रुपया लिया था ये तो लिखा है लेकिन वो हजार रुपया वापस मिल गया और इली खान की चौकड़ी उस समय होती थी किसान लोग वहां चौकड़ी मार देते पैसे दे दिए और किसान के सामने वहां चौकड़ी लगती थी वो चौकड़ी तो थी नहीं किसान की बात में तो दम था सच्चाई की आवाज में दम होता है लेकिन साहूकार भी अपनी बात पे अडिक था कि महाराज अगर होता तो किसान पैसे लेकर उसकी चौकड़ी लगवाता चौकड़ी तो है नहीं और हमने लिए ही नहीं पैसे हम डबल डबल क्यों लेंगे उसने अपनी सफाई दी देसला जी के आगे समस्या ये आ गई कि एक तरफ तो इसकी बात में सच्चाई लग रही दूसरे तरफ इसका कोई गवाह नहीं है और कोई लिखा पड़ी नहीं और चौकड़ी भी नहीं लगी अब मैं न्याय कैसे करूं ग्रीष्म का हल था अब धक सूर्य नारायण के सामने दस्तावेज दिखाया कि महाराज इसमें लगा है आपका नाम की साक्षी भगवान सूर्य की साक्षी में हमारा लेना देना हुआ है अब आप ही महाराज बताओ लेना तो इसने लिया है लेकिन देना भी आपकी साक्षी में हुआ है कि नहीं हुआ है आप ही कुछ करो महाराज अपन लोग बोलते ना सूर्य देव चंद्र देव तो इसमें भी उस आत्म देव का प्रकाश है जी के अंतर में प्रेरणा हुई सूर्य नारायण के सामने दस्तावेज रख दिए महाराज अब आपकी साक्षी है आप इसमें सपना मोहर लगाओ किसान सच्चा है किस सच्चा है अगर किसान ने पैसा दिया तो चौकड़ी तो है नहीं महाराज आप ही कुछ सूर्य को प्रार्थना करके स्वण शांत हो गए फिर देखते हैं लेख पढ़ते तो लिखा है ये चौकड़ी लगी दिखाई दी आंखों में चमक आ गई दिल में खुशी की लहर चाह गई चेहरे पर मुस्कान नृत्य करने लगी फिर भी राजा ने किसान के आगे जाकर कहा कि तुमने उसमें लिखवाया है कि सूर्य के, के साक्षी अब देव कोई साक्षी देता है क्या कैसे बात करते हो बोले महाराज देव भी साक्षी देगा मैं सच्चा हूं देव भी साक्षी देता है महाराज अब साहुकार को बोल कड़कवाणी में कहा कि तुमको मैंने बोला जो सच्चाई हो बोलो बोले महाराज सच्चाई यही है उनके लिखा पढ़ी है इनका अंगूठा है और ये अगर देते तो वहां चौकड़ी लगवाते अंगूठे के पास अंगूठे के ऊपर कुछ भी नहीं तब एक कठोर आवाज में राजा ने गर्जना की देसल जी ने कि देख चौकड़ी लगी हुई है सूर्य के किरणों में दस्तावेज दिखाया तो एक हल्की सी चौकड़ी दिखाई थी करक शब्दों में डांटते हुए राजा ने कहा बोल ये चौकड़ी तुमने कैसे मिटाई अब तो कांपता हुआ वो बेहिमान साहूकार कहता है कि चौकड़ी तो लगी थी और तो चला गया था और गीली गीली स्याही पर मैंने शक्कर का पाउडर बुरा छिटक दिया और उस बुरे को चीनी चीनी को कीड़ियां नोच गई इसलिए चौकड़ी तो मिट गई तो मैंने ये बेहमानी ज्योति ज्योतिष्यामी तज ज्योति तमसा परमुचते ज्योतियों की ज्योति हूं अंधकार से परे अंधकार को भी जानने वाला मैं चैतन्य कोई बेईमान बेईमानी करता और दस्तावेज बिल्कुल पक्के हैं फिर भी न्यायाधीश अगर सात्विक कहे तो उसके अंतकरण में वो भगवान प्रेरणा देंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है ऐसे कई न्यायाधीशों के जीवन की घटनाएं मैंने सुनी है और अनुभव भी मेरे जीवन में भी कई बार आया कि सच्ची बात का अंदर से सत्प्रेरणा मिलती है कोई कितना भी बिल्कुल प्योर एकदम सुव्यवस्थित सुसंगतित झूठ बोले लेकिन सच्चे आदमी की बात सुनते ही अंतर में होता है कि यहाँ नहीं कुछ गड़बड़ है और फिर सच्चाई प्रकट हो जाती अब यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था है सूर्य के किरणों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है रोग रोगनाशिनी शक्ति है वो दुनिया की सब औषधों में मिलाकर भी नहीं डॉक्टर सोले कहते हैं सूर्य में जितनी रोग नाशक शक्ति ऊर्जा है उतना संसार के अन्य किसी पदार्थ में नहीं है और डॉक्टर्स बोले ये लिखते हैं कि मैंने कैंसर नासूर और दुसाध्य रोग सूर्य रश्मियों के प्रयोग से अच्छे होते हुए देखे अच्छे जो माइया सूर्य किरणों से अपने को बचाए रखती है वो मायों के जीवन में ज्यादा बीमारी देखी जा सकती है इसलिए सूर्य के प्रकाश में थोड़ा दिन थोड़ी देर बैठना चाहिए अथवा फायदा उठाना चाहिए सिर पर सूर्य का ती, तीखा प्रकाश ना लगे उसका ख्याल रखना डॉक्टर के लिखता है कि रक्त का पीलापन अथवा पतलापन अथवा लोह की हेमोग्लोबिन की कमी अथवा नसों की दुर्बलता सूर्य चिकित्सा से ठीक हो जाती और अपने यहां तो सूर्याय नमः रवय नमः मित्राए नमः पूषण नमः खगाय नमः सूर्य के बारह बारह महीनों के एक एक महीने के सूर्य देवता के अलग अलग नाम है और एक एक नाम की अपनी महिमा है जैसे मित्रा नमह तो वरुण के मित्र बनकर जल खींचते हैं और वरुण को मदद करते हैं इसलिए सूर्य का एक नाम है मित्र पोषण नमः, खगाय नमः एक एक नाम के पीछे उस उस महा में सूर्य की उस उस प्रकार की मदद और विशेषता मानव जात को मिलती है इंद्राय नम जैसे इंद्र उस्ता है इंद्राय नम तो इंद्र को सहकार देने वाले और इंद्र रूप से प्रकाशमान होने वाले सूर्य का नाम इंद्राय नमक का इंद्र वृष्टि के अधिष्ठाता देवता माने गए और उसमें सहभागी सहायक सूर्य तो सूर्य नारायण की उपासना और सूर्य पक्ष तो और चंद्र पक्ष अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायण तो जो धर्मात्मा आदमी है और दक्षिणायन में मारता है और संसार की उसे इच्छा है तो दक्षिणायन के अधिष्ठाता देवता उसको उस दिशा में ले जाते और फिर वृष्टि के द्वारा मनुष्य लोक में भेजते लेकिन जो निष्काम भाव व्यक्ति है और भगवत भक्ति और जिसके जीवन में भगवत तेज है ओज है जप तप का तो वो अगर दक्षिणायण में मरता है तभी भी उसको दक्षिणायण देवता अपने पास रखकर उत्तरायण देवता का समय आता है उसे सौंप देता है रात की ड्यूटी जिन अधिकारियों की होती है वे कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो उस समस्या को अथवा उस व्यक्ति को बिठा कर रखते हैं और सुबह के अधिकारी को सौंप देते ऐसे ही जो पापात्मा उत्तरायण में मर जाए तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी क्या पुण्यात्मा दक्षिणायण में मर जाए तो उसकी दुर्गति हो जाएगी जो भीष्म जी ने अपने अट्ठावन दिन सरसया पर गुजारे और उत्तरायण में मरना पसंद किया तो क्या दक्षिणायण में मरना नरक में ले जाता है अगर दक्षिणायण का मरना नरक में ले जाता है तो ये काल की प्रधानता हुई समय की प्रधानता हुई और उत्तरायण का मरना ब्रह्मलोक में ले जाता है या सदगति करा देता है तो ये काल की प्रधानता हुई समय की प्रधान तो जो उत्तरायण में मरेंगे वे चाहे कैसे भी हों तो उनकी सदगति हो जाएगी और जो दक्षिणायण में मरेंगे छह महीने बाद तो क्या उनकी दुर्गति हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो कर्म का सिद्धांत लड़खड़ा जाता है अब रो पंचभूत भी वही का वही है और चैतन्य परमात्मा भी वही का वही तो फिर ये अंतर कैसे जैसे पृथ्वी भी वही की वही है और डेम का पानी भी वही का वही लेकिन जहाँ जैसे बीज बोते हैं जैसा खाद देते हैं वैसे फल फूल पेड़ पौधे लता ज्वार बाजरा गेहूँ मूंग मटर अपने अपने बीजों के संस्कार लेकर वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं डैम वही का वही नदी वही की वही दम जमीन वही की वही लेकिन बीज में अपने अपने संस्कार है ऐसे ये मनुष्य का स्थूल शरीर तो यहाँ छूट जाता है लेकिन स्थूल शरीर अगर पापी संस्कार वाला है तमस वाला है उसको दफना दो तो वहां घास जो पैदा होगी वो भी खाने वाले प्राणियों को उस प्रकार की प्रेरणा दे अगर वो प्राणी को दफना दिया जाए और कीड़े मकोड़े बन गए तो उनको अगर जीव जंतु खा गए तो उसको भी स्थूल शरीर के असर का प्रभाव पड़ता है इसीलिए मुर्दे को जला देना मानवता के लिए हितकारी है मुर्दा तो जल गया लेकिन मुर्दे के अंदर जो जीवन देने वाला कांटेक्ट कराने वाला जो अंतवाहक शरीर था सूक्ष्म शरीर था वो तो नहीं जला वो तो मरने के बाद भी रहता है तो आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं मर जाऊंगा और मेरा क्या होगा अपनी मौत आप कभी नहीं देख सकते न भगवान की मौत देखी है आपने न अपनी मौत देखी है दूसरों के शरीर की मौत देखकर आप कल्पना करते कि मैं मर जाऊंगा और ये उस बेवकूफी आती है कि शरीर को मैं मानती तब लगता है मैं मर जाऊंगा वास्तविक में मरने के बाद भी जो रहता है वो अंतवाहक शरीर जीव अमर है चेतन विमल सहज सुखर जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है परमात्मा को मरते नहीं देखा तो जीवात्मा ने अपने को मरते नहीं देखा जब जब कहीं देखा तो अपने शरीर को मरते देखा सवा मुहूर्त के लिए मरने के बाद मूर्छा से आ जाती अंत वाहक शरीर में फिर उसकी मूर्छा खुलती किसी को ज्यादा समय भी आ जाती है किसी को कम समय भी जितनी सात्विकता उतना कम समय मूर्छा जितनी राजस और तमस अंशोता ज्यादा फिर वो देखता है कि मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे कुटुम्बी हैं, और अपने शब के इर्द गिर्द निहारता और क्या हालत उसकी होती इसीलिए ऋषियों ने व्यवस्था करवाई कि जलाकर मुर्दे को जब लौटते हैं चार कंधे हरे कंधे पर उठा के तो उनको पूछते भाई कौन हो बोले हम गांधी हैं कितने हो बोले हम चार हैं तो बोले गए थे तो पांच एक चार तुम और पांचवा कंधे पर बोले वो पांचवा स्वर्ग गया ताकि वो साथ में भी आ गया हो तो उसे स्वर्ग की याद आए और ऊपर चला जाए कुटंब में इधर उधर अपना व्यर्थ समय या वासना से भटके नहीं फिर तीसरा मनाते कि उसकी कहीं भी आसक्ति प्रीति मिलना जुलना बाकी रह गया हो तो बैसू बैसे तीजा दाढ़े तो जो पहले दिन नहीं पहुंच सका है उसके लिए बहत्तर घंटे का अंतर रखा ताकि पहुंच जाए और उसका चिंतन करे कि फलाना भाई ऐसा हो गया हाथ में ऐसा हो गया जरा ऐसा हो गया चलो भगवान उसको सदगति दे बड़े अच्छे थे ऐसा थे वैसे थे उस समय सब शुभकामना करते इस भाव से भी उसकी सदगति हो जाए उसका अंत वाहक शरीर इधर नागो में फिर बारवा करते और मासी भी करते तो ये सब अंत को संस्कार देते जैसे बीज को अच्छे संस्कार देते सादा बीज और खाद पानी अच्छा होता है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है अच्छा बीज और खाद पानी ठीक नहीं मिलता तो उसका खेती फिर थोड़ी हल्की मंदी तो ऐसे जो लोग बीमार होते थे तो कुछ लोग मिलने जाते तो अच्छे स्वभाव के मिलने जाते तो उसके शुभ संकल्प बीमार को मदद करते आजकल कर तो बीमार अस्पताल में और मिलने जाने वाले अभी तो गप सप हाँ कर थे जब मिलने गए तो चेहरा नंबर थर्ड बनाया और जो हॉस्पिटल में बैठा है अभी मौसमी चूस रहा था या कुछ खा रहा था या अखबार पड़ा था देखा कि मिलने वाले आने तो लेट गया नहीं, नहीं, नहीं। ये बेईमानी मरीज करते